ब्रह्म विज्ञान केंद्र से कौला शासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में नित्य प्रातः साध्य प्रवचन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी विशेष कार्यक्रम में श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवती गीता ज्ञान यज्ञ में कल तक कल साय सत्र में तृतीय अध्याय पूरा होकर के अध्याय प्रारंभ हुआ था चतुर्थ अध्याय में भगवान वंश कथन करते हैं किस परंपरा से विद्या की प्राप्ति हुई ज्ञान की प्राप्ति गुरु परंपरा से होती है आचार्य गुरु के उपदेश से ज्ञान होगा यदि आचार्य गुरु भी को भी ज्ञान हुआ तो उनके परंपरा से गुरु संप्रदाय परंपरा से प्राप्त होने पर ज्ञान हुआ यदि उनके कोई गुरु परंपरा ही नहीं अथा उनके गुरु के भी कोई गुरु परंपरा नहीं तो असंप्रदाय भगवान भाष्यकर कहते हैं षंग वेद विद्योपी मूर्खवध उपेक्षणीय हो जो आचार्य परम्परा से ज्ञान प्राप्त क्या नहीं होगा वो जितने विद्वान हो छह अंग के साथ वेद के ज्ञान है हो तो उसको मूर्खवध उपेक्षणीय हो गुरु परम्परा को जो नहीं मानता है गुरु परम्परा के अनुसार प्रामाणिक परंपरा कोई कहेगा हमारे गुरु कोई है कोई कहेगा हमारे गुरु कुछ है, कुछ भी हो हमारे नमो ब्रह्मादिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो गुरु परंपरा की स्तुति होती है और गुरु परंपरा के नाम स्मरण स्तुति ज्ञान प्राप्ति का साधन है इसलिए शांति पाठ के अंतर्गत शांति पाठ में रोज हम गुरु परंपरा का स्मरण करते नमस्कार करते ब्रह्मादिप्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृव्य ब्रह्म विद्या प्रदान करने में वाले ब्रह्मा से लेकर के विष्णु भगवान ब्रह्मा को उपदेश करते सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरु परम्परा शिवजी से लेकर के बीच में जगद गुरु शंकराचार्य और हमारे साक्षात आचार्य ऐसे करके पूरा प्रारंभ में और आचार्य तक और अन्य इस प्रकार विष्णु भगवान तो ब्रह्मा को देते ब्रह्मा आदि हो ब्रह्म विद्या संप्रदाय करते रहो, वंश ऋषि आगे नारायण पद्म भगव वसी शक्ति करके नारायण पद्म ब्रह्मा वसीठ शक्ति पराशर व्यास सुख गौरवपाद गोविंद शंकर पाद भगत पादाचार्य फिर पद्म पादाचार्य आदि इसी परम्परा से ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी परम्परा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है जिनके मूल परम्परा नहीं कोई बीच में कुछ कथन करके नया मत चला दिया यदि वो किसी परंपरा से है गुरू परम्परा के द्रोह गुरु परम्परा के विरुद्ध नहीं चलेगा यदि किसी गुरु परम्परा के मैंने ऐसे कहीं कुछ करके अपने मत चला दिया वो मत में चलने वाले आगे भी तो प्रामाणिक परम्परा के अंतर्गत नहीं है इसी प्रकार न बहुत प्रकार मत है जो अनधिकारी वो भी उपदेश करने लगते हैं, ग्रंथ लिखने के लिए उपदेश करने के लिए आचार्य बनने के लिए ज्ञान हो और कुछ अधिक अन्य अधिकार का विचार आता है अनधिकार भी पर, मत चला सकते हैं, अनधिकार भी उपदेश कर सकते हैं, अनधिकारी भी परंपरा के विरुद्ध चलते चलाते हैं इसलिए भगवान शायम उपदेश करते हुए कहते ये परंपरा में जो उपदेश करता हूं अभी नया अभी तुमको कहता हूं इसी समय नहीं अभी ये युद्ध क्षेत्र में हो तुमको मैं अब कहता हूं ऐसा नहीं ये तो अनादि परंपरा है इसे उपनिषद में आता है इति ये ही निरे के केन उपनिषद में आता है ऐसे में धीरे पुरुषकार सुने हुए जो हमको व्याख्यान करते थे कोई उपदेश करते तो कहते इसे हम आचार्य परम्परा से सुने हैं इसलिए भगवान यहाँ वंशकथन करके ये ज्ञान की तुति करते हैं वेदाति की तृति करते हैं श्री भगवानुवाच इम विवस्पते योग प्रोक्त वह अव्यय विवस्वान विवस्वान्वन प्रावस्वान्वन मनुरीक्षा कवे ब्रवीति मनुरीक्षा कव ब्रवीत श्री भगवाच इमस्तव विवस्वान्मन मनुरीक्षा कव ब्रवी योगम योगम अहम् विवस्वते मन विह मनुक्षवा कवि अब्रवीति तीन वाक्य हो गया प्रथम वाक्य में अहम् इम अव्यय योगम विवस्वते प्रोस्तवा योग को मैंने अव्योग अभ्या यो। अभ्या अभिनाशी। योग का विशेषण दिया अविनाशी, योग अविनाशी कैसे उसका फल अविनाश है ये योग का फल ज्ञान, ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप प्राप्ति अव्यय फल होने के क्याना? ये योग भी अविनाशी है और अव्यव योगम विभस्वत प्रोक्तवान विभस्वत आदित्य भगवान सूर्य सृष्टि के प्रारंभ में भगवान स्वयं कहते हैं मैं सूर्य भगवान को उपदेश किया था जगत परिपालन करने वाले क्षत्रियो को बल देने के लिए पहले सृष्टि के आदि में आदित्य को भगवान को कहा था क्योंकि क्षत्रिय यदि समर्थ होंगे क्षत्रिय का कर्तव्य है गुरुकुल में वेद अध्ययन करना धर्म के ज्ञान होगा और धर्म पूर्वक रक्षा करना राज्य की रक्षा योग बल से ही धर्म ज्ञान पूर्वक वेद की रक्षा ब्राह्मणों को भी नियमन करना शासन करना क्षेत्र का अधिकार है शासन करने के लिए ब्राह्मण पूज्य होते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण की पूजा करते हैं किंतु तो धर्म के विषय में यदि उल्लंघन करते तो क्षत्रिय उनका शासन करता है और क्षत्रिय यदि ब्राह्मणों को शासन करेगा क्षत्रिय के ऊपर शासन करने वाले कौन है तो इसमें कहा धर्म उपनिषद में धर्म धर्म ही शासक धर्म के अनुसार ही क्षत्रिय राजा को राज्य पालन करना पड़ता है इसलिए उनको भगवान कहते हैं मैं क्षत्रिय के बल देने के लिए जगत पालन करने वाले क्षत्रिय उनके लिए सूर्य भगवान को उपदेश किया और वो यदि ब्राह्मण का शासन करके उच्चृंखल प्रवृति बंद करके मार्ग में चलाएंगे ब्राह्मण क्षत्रिय यदि भगवान अवतार लेते समय इसमें गीता के प्रारंभ में आचार्य भगवतपाद ने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय की रक्षा होने पर आगे वही परम्परा की रक्षा करेंगे धर्म की रक्षा करेंगे ब्राह्मण अपने मार्ग पर चले क्षेत्र भी धर्म से राज्य पालन करे तो आगे वैश्य अपने मार्ग पर चलेंगे सब अपने मार्ग पर चलेंगे और धर्म की रक्षा होगी इसलिए पहले में अविनाश योग को आदित्य भगवान को कहा था यहां भी भगवान भाष्यकार कहते हैं क्योंकि योग से युक्त होने पर ब्राह्मण की रक्षा करेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के परिपालित हो गया तो जगत पारण हो जाएगा यहां भगवान भाष्यकार कहते हैं क्यों ये योग कव्य इसलिए लिखा इसका फल अव्यय है सम्यक दर्शन ब्रह्म ज्ञान होने पर उसका जो फल है मुख्य वो क्या स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप नवस्थान मुख्य हो गया अथ ब्रह्म स्वरूप हो गया है तो सबका स्वरूप ब्रह्म अज्ञान के कारण अपने को अब्रम्ह मानता है ब्रह्म से भिन्न मैं ब्रह्म नहीं हूं ब्रह्म परमात्मा मैं नहीं हूं देह आदि में अहम बुद्धि करके अपने को परिचिन्न मानता है बात तो अपरिच्छिन्न रूप होने पर भी ज्ञान हो जाने पर परिच्छेद बुद्धि नष्ट हो जाती है अज्ञान निवृत्त हो गया मिला उसको क्या क्या मिलता है अपने स्वरूप की अपने स्वरूप अप्राप्त था क्या स्वरूप कभी अप्राप्त नहीं था नित्य प्राप्त है किंतु अज्ञान अप्राप्ति का भ्रम नष्ट हो गया अप्राप्ति का भ्रम नष्ट होने से प्राप्त हो गया ऐसे गौण प्रयोग है माला मिल गई माला मिल गई है गले में खो गई खो गई ढूंढते कोई गई कोई का माला कहीं आपकी माला है हाँ माला मिल गई मिल गया क्या हो गले में थी तो भी गौण प्रयोग होता मिल गई इसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति हो गया तो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति इसको कहते परमानंद की प्राप्ति परमानंद की प्राप्ति नहीं अप्राप्त की प्राप्ति है गौण प्रयोग है इसलिए कोई कोई कहते हैं परमानंद की अभिव्यक्ति जो पदार्थ यहां है अंधकार से दिखता नहीं और प्रकाश हो गया तो पदार्थ की अभिव्यक्ति होगी पदार्थ दिखने लगा वो तो पदार्थ की उत्पत्ति हो जाती प्रकाश से जो पदार्थ यहां है कलम यहां है अंधकार में दिखते नहीं है लेकिन कलम कलम प्रकाश हो गया तो दिखने लग जाए लेकिन दिखती है उत्पत्ति नहीं पहले से तो दिखे ही। नहीं है तो दिखेगी नहीं तो जितने प्रकाश जलाने पर भी दिखेगी नहीं दिखेगी दिखे नहीं। दिखे नहीं। नहीं दिखे इसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति होने से आवरण हट गया अपने स्वरूपानंद की अभिव्यक्ति होती है नित्य प्राप्त है ब्रह्म स्वरूप उसमें प्राप्ति शब्द का प्रयोग करते गौण प्रयोग इसको संस्कृत में कहते उपचार गौन प्रयोग गौनों का था मुख्य नहीं अप्राप्त की अप्राप्त की प्राप्ति हो तो प्राप्त हो गया जो नित्य प्राप्ति उसको प्राप्त क्या कहीं हो तो प्राप्त तो पहले से ही अप्राप्ति भ्रम की निवृत्ति हो जाती है इसलिए फल को फल अव्यय होने के कारण योग के भी अव्यय कर दिया और ने मनु को कहा मन के लिए उपदेश किया और मन भी इच्छा को अपने पुत्र को उपदेश किया पहले राजा हो इच्छा राजा को कहा यहां इमाम विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्यय विवस्वान्न मन वे प्रा और मनोरिछा कवे अब्रवी तीन वाक्य हो गया स्लो को बोलो श्री विवस्वान योगो योगो नष्टः नष्टः राजशो विदु सकाह महताप इम परात राजदु स य महता कालग नष्ट हे इस प्रकार परम परम्परा प्राप्त परम्परा से प्राप्त योग को राज से विदु ने जाना राजर्षि राजा ते राजा ते ऋष क्षत्रिय होकर के ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं इनको राजर्षि कहते राज पर राजाओं के क्षत्रिय परंपरा में क्योंकि आदित्य भगवान उपदेश किया मनु ईच्छा का आदि के उपदेश किया यह महता काल नष्ट है योग दीर्घ काल उनसे योग धीरे धीरे नष्ट हो गया नष्ट हो गया क्यों संप्रदाय के समाप्त हो गया संप्रदाय गुरु गुरु शिष्य परम्परा से प्राप्त होता है प्राप्त होने के कारण यदि कहीं कहीं इसे होता है अधिकारी नहीं मिला प्राप्त नहीं हुआ गुरु शिष्य परम्परा समाप्त हो गई बहुत दीर्घ काल उनसे जब इसे परम्परा समाप्ति हो जाती है फिर किस प्रकार ज्ञान होगा अन्य को, कोई साधक को हो तो ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु में का अच्छे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु परंपरा नहीं रहे तो फिर आगे कैसे ज्ञान होगा इसे भगवान स्वयं फिर उपदेश उपदेश करके ज्ञानी परम्परा की भी रक्षा करते हैं ऐसे तक तो ज्ञानी परम्परा का अभाव नहीं होता कोई न कोई ज्ञानी रहेगा यदि समाप्त तो हो गया तो भगवान किसको बनाएंगे कोई बहुत साधन भजन करता है किंतु तो ज्ञान नहीं हुआ अगले जन्म में उसको कम साधन से ज्ञान हो जाएगा कभी इससे संभव भी हो सकता है कि भगवान स्वयं उसको उपदेश कर देंगे ऐसे गुरु के सामने कोई उपस्थित होकर उपदेश कर दिया ज्ञान हो गया गुरु चलेगी पता नहीं चला गुरु कौन है उसको मालूम ऐसे भी कहीं संभव है कोई ऐसे साधक बहुत अच्छा साधक है वो साधन करके थीता है और गुरु कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा क्या करेगा ऐसे सोते होते परमात्मा की कृपा से ये सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान परमात्मा परमात्मा अपने रूप से प्रकट नहीं होकर के उसके लिए कोई विशेष सिद्ध महापुरुष भी है व्यास जी चिरंजीवी है मालूम है कौन कौन चिरंजीवी है असत्थमा व्यासो हनुमान विभीषण कृप परशुरामच ये सात चिरंजीवी हैं असप्तामा बलिव्यास हो हनुमान विभीषण कृप परशुरामच सप्ते चिरंजीविना चिरंजीवी तो भगवान भास्कर को भी व्यास जी ने दर्शन दिया था तो गुरु परंपरा का समाप्त हो जाए तो ये है उपदेश करने के लिए व्यास जी समय उपदेश कर देंगे आकर के किसको ये कोई जरूरी को, को उनके अपने रूप से आएंगे आचार्य भगवत पाद प्रस्थान प्रचार कर रहे थे काशी में कोई कहते उत्तर काशी में उत्तर काशी में करे प्रसिद्ध है काशी में तो विश्वनाथ भगवान है उत्तर काशी में भी वहां के ब्राह्मण पंडित आकर के पूछा कौन ये सब आचार्य ग्रंथ लेकर प्रचार करते हैं कैसा क्या लिखते पढ़ाते है वेदांतिक व्रत वा हमको बताइए पंडित ब्राह्मण आकर के आचार्य भगवत से कुछ प्रश्न उत्तर हुआ ब्रह्म सूत्र के सूत्र पर व्याख्या प्रश्न करते दे। उत्तर देते प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर इसे लंबा सात दिन तक तो चला पद्म विचार के ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है कितने बड़े बड़े विद्वान को देखा है मंडन मिश्र को तो परास्त कर लिया शिष्य बनिया और बड़े बड़े विद्वान उद्भट विद्वान सब हर जाते शिष्य तो स्वीकार कर लेते थे ये सात दिन तक प्रश्न करते रहते आचार्य माँ वो बोलते फिर बोलते क्या क्या चल रहा है कितने विचार चल रहा है और ध्यान लगाकर बता प्रार्थना की आचार्य भगवान आप स्वयं तो अवश्य विजय स्वरूप है ये तो स्वयं विष्णु स्वरूप है आप दोनों में सात रात होगा तो हम क्या करेंगे हम तो कुछ नहीं करेगा ऐसे कर प्रार्थना किया आप देखे ये कौन है तो शंकराचार्य भगवान उनसे प्रार्थना किया आप, आप अपने दर्शन दीजिए तो दर्शन दीजिए तो ब्यासी दर्शन दिया उनके आयु समाप्त होने वाले सोलह साल पूरा होने वाले आयु सोलह साल थी ब्यास जी ने उनका आशीर्वाद दिया सोलह वर्ष आयु प्रदान करके कहा भी तुम प्रचार करो तो ब्यास जी उनको पंडित के रूप से दर्शन दिए थे ऐसे कोई अधिकारी हो तो उसको इस प्रकार कहीं कोई साधु के वैसे में कोई बाबा आकर के कुछ उपदेश करेगा ज्ञान प्राप्त उसको हो गया हो जाएगा उसके बाद वो कहीं गुरू पता नहीं चलेगा कहां चलेगी ये तो बहुत पुरानी परंपरा के नहीं प्रत्यक्ष घटना अभी के नहीं है तीस चालीस साल के अंतर्गत चालीस साल के, तो के अंतर्गत तो की बात है तीस साल के अंतर् तो कोई साधु साधु कैसे क्या है चलने में परेशान लंगड़ा कुछ था तो ऐसे किनारे कहीं रहता था उसके माने में आया सब लोग नीले गढ़ भगवान जाते हैं गंगा लेकर के भगवान शिव जी प्रसिद्ध है दर्शन वहां करते चढ़ाते मैं तो वहां तो नहीं जा पाता हूँ मंदिर नहीं जा पाता हूँ क्या मेरा जीवन ऐसे खाकर कर खाग, मिल जाता है खाद्य कुछ मिल जाता है उसके उन्हें लगा कि गंगा में सारे को छोड़ दो व्यर्थ है अब भगवान का चिंतन करते करते तो गंगा जी में अंदर गया प्रवेश हो गया मर जायेंगे किंतु वो प्रवेश हो गया था नहीं मरा उसके हाथ में एक लोटा आ गया तामड़े का लोटा और वो देखा जो तो किनारे है किस प्रकार आया उठने के बाद वो बताया मुझे पता नहीं कैसे मैं आ गया मैं तो मर निकला अंदर घुसा अंदर अंदर गया और किस प्रकार आ गया और ऐसे हम जब पहुंच गया कोई हाथ में पकड़ा लगा और उसको इसे पकड़ा तो फिर वो किनारे आ गया किनारे जब आ गया लोटा है तो क्या करूंगा मैं तो निकल गया इधर कैसे गया फिर बोला भगवान शिव जी चाहते साथ ही से लोटा में गंगा लेकर चढ़ाऊ चलने में परेशानी बता ऐसे लंगड़ा तो नीचे नीचे से कुछ घिरते गिरते करके थोड़ा थोड़ा चल चल करके लोटा लेकर चला में जाऊंगा रास्ता में मर जाऊं तो मर जाऊं नहीं तो शिव जी को नीलकंठ भगवान को चढ़ाऊंगा पहाड़ रास्ता है बहुत दूर जाने के बाद बीच रास्ता में कोई साधु बाबा मिला तो भाई क्या करते हो कहा जाना क्या है बोला ऐसे में रहता हूँ शिव जी को नीलखंड चढ़ाऊंगा और बता तुम तो बहुत तुमको कष्ट होता है इतने देर आया अब वहां तक तो पहुंचे कितने देर होगा अभी देर इतने हो गया शाम हो जाएगा कहां जाए दे दो मैं जाता हूँ मैं चढ़ा दूंगा चढ़कर जाए तुम भगवान को भगवान का भजन करो तो फिर ये बिचारा दे दिया भगवान को तो चढ़ाना है यहां तक आ तो गया देखा जो बोलते ठीक है इतने देर हो गया कब पहुंचेंगे वो गंगा जोड़ दे दिया दे देने के हो गए थोड़ी देर बाद देखा तो कहेंगे और एक इनके पैर में कुछ सामर्थ्य थोड़ा आ गया तो पीछे पीछे कहा गया दर्शन करने के लिए वो बताता है कितने समय लगा ठीक से नहीं बताया था हमारे के छात्रों उनसे मिला था तो आ करके फिर गंगा किनारा रहा उसके बाद उसमें जीवन में परिवर्तन हुआ तो परमात्मा कृपा हुई दुखी हुआ कि अर्थात किसने बताया तो शिवजी तुमको दर्शन वहां दे दिया शिवजी ने तुम्हारे हाथ से गंगा ले गया गंगा जल का ग्रहण कर लिया शिवजी जी स्वयं ग्रहण कर लिया फिर उसके मन में वो ही बैठ गया कि शिवजी ने ग्रहण किया मैं उनके पर चढ़ा नहीं सका ऐसे ऐसे करके फिर दुखी होकर रहा किंतु उसके बाद उसके जीवन में इसे परिवर्तन हुआ लोग विद्वान लोग को महात्मा को बताते शिवजी आकर उसके हाथ से गंगा जल स्वीकार कर लिया ये संभव ऐसे होता है भगवान जब कृपा करते किसी भक्त देखते और जाने में इतने कष्ट है शिव ग्रहण किया शिवजी स्वयं अपने रूप से प्रकट नहीं होकर के किस रूप से पकड़ होकर ले लिया तो ये परंपरा की रक्षा परमात्मा ही करते हैं तो परम्परा प्राप्त राज्य से भी बहुत अकालीन ये नष्ट हो गया नष्ट होने पर फ्री भगवान कहते मैं अभी तुमको कहता हूं स्लो को बोलो दुर्बल जो जितेन्द्र नहीं उनको जो प्राप्त होता है तो नष्ट हो जाता है यह भगवान वासी ग्रह नष्ट क्यों हुआ जो दुर्बल अर्थात ज्ञान बल धर्म बल नहीं इंद्रियों को जीत नहीं सकते ऐसे उनको प्राप्त होने पर शास्त्र सुन लिया तो भी उनको साक्षात्कार नहीं होगा तो परंपरा नष्ट होगी केवल शब्द सुन लिया और शब्द को बोल दिया ये परंपरा की रक्षा वो नहीं कर पाएंगे जो स्वयं साधन तपस्या नहीं करके साक्षात्कार नहीं करके खाली सुन करके बोलने लगे उनके द्वारा परंपरा की रक्षा नहीं होती है उससे के द्वारा किसको ज्ञान नहीं होता है मनोरंजन हो जाएगा सुनने में अच्छा लगेगा शब्द आदि कोई सुन लेगा श्लोक कंठ कर लेगा बहुत कुछ कर सकता है किन्तु ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है कभी ज्ञान होगा तो ज्ञानी गुरु के उपदेश से ही ज्ञान होगा उसके बिना कभी नहीं होगा इसे जब देखते हैं योग नष्ट हो गया पुरुषार्थ संबंधी नहीं रहा ऐसे अजितन्द्रियो के द्वारा केवल जैसे भागवत में आए, किस प्रकार ज्ञान है और भागवत कथा करने में कोई ऐसे उपदेश करने वाले में बहुत कम होते हैं तो ज्यादातर कथा नाचना कूदना अपन क्या क्या शो करते करते भागवत का जो सार कहा चला गया भागवत का जो सारा चतुष्ल भागवत में आया सारा संपूर्ण उपदेश ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने कहा वो भागवत का अर्थ करे इतने ही बताए तो भागवत का सार है उसमें क्या ज्ञान का उपदेश पूरा वेदांत ज्ञान उसमें है अद्वित वेदांत ज्ञान है तो यहाँ भगवान आगे कहते मैं अभी तुमको इस युवक तुमको कहा स ए मया तेद्य ोक्रात भक्सी मे सखा चेती चे रहुत्तमुवायज योगा पुरातन भक्त सैव योग अद्यते मैं अयम योग मैं प्रोक्तो मैंने कहा योग किसे पुरातन सैव पुरातन योग अद्यते मैया प्रोक्त जो पुरातन योग प्राचीन काल में आदित्य भगवान को मैंने कहा था पुरातन योग अभी तुमको आज कहा क्यों कहा भक्तो से मैं सखा च तुम तो मेरे भक्त हो प्रिय सिय भी हो सखा भी हो यह उत्तमम रहस्यम ही ये तो रहस्य है रहस्य एकांत में कहा जाने कहा जाता है रहस्य उत्तम रहस्य अत्यंत तो ग्या, योग ज्ञान है चत ज्ञान है तुमको जिन्हें उपदेश किया तो अर्थात तो कहते ज्ञान का जो उपदेश किया ये पुरातन नया नहीं है अपने मन से नहीं है कोई कहते मैं शास्त्र की बात छोड़ो मैं अपना अनुभव कहता हूं ऐसा कुछ कहने वाले होते शास्त्र की बात छोड़ो कोई पूछते हैं भारत शास्त्र की बात छोड़िए अपना अनुभव होता है अनुभव प्रमाण है शास्त्र प्रमाण है अनुभव प्रमाण नहीं शास्त्र तो परोक्ष अनुभव तो प्रत्यक्ष है किंतु अनुभव तो चार उसको विरोचना का हुआ विरोचना का अनुभव क्या हो गया देह ही आत्मा है बत्तीस वर्ष रह करे की ब्रह्मां जी के पास इंद्र विरोचना दोनों गए। अब प्रजापति के उपदेश उसको क्या ज्ञान हो गया देह ही आत्मा ये अनुभव हो गया ये अनुभव को प्रमाण मानेगी इंद्र को भी अनुभव हो गया छाया को आत्मा माना चला गया दोनों इंद्र आस्था से वापस आ गया छाया <laughs> तो आत्मा नहीं पी और बत्तीस वर्ष रहो ऐसे बत्तीस बत्तीस बत्तीस छाया के फिर तो आए तो पांच वर्ष रहकर ज्ञान हुआ तो ये अनुभव को प्रमाण नहीं माना अनुभव तो भ्रम ही हो जाएगा राज्य में सर्प जो देकर भागता है सर्प ज्ञान उसको होता है प्रमाण मानकर भागता है या भ्रांति मानकर भाग जाता है भ्रांति मानकर कोई भागेगा भ्रांति जो समझता है तो फिर बच्चा तो खेलता है दूसरे को डराता है अब जो तो प्रमाण है भगवान भाग जाता है कब भाग जानता है प्रमाण मानकर के वास्तव नहीं होता भ्रांति तो सबको हो सकती है बड़े लोग को सर्पभ भ्रम हो सकता है राज्य में छोटे बच्चे होगा छोटे बच्चे कभी ऐसे रख के बड़े लोगों को डराते हैं ऐसे प्लास्टिक की सा, लकड़ी से सरप ऐसे बना हुआ ऐसे रखते हैं बच्चे छिप कर बैठते हैं बड़े लोग डर कर भाग जाते हैं बच्चे हंसते हैं अगर कोई ऐसे बना रखे ऐसे करेंगे तो इसे सरपा आगे आ जाएगा तो ये कर तुम हार देकर चलाएंगे तो सर बेसिक आ गया बड़े लोग भागेंगे बच्चे हंसते हैं देखो तो बड़े लोग को भ्रम है समुदाय को तो भ्रम इसलिए अनुभव प्रमाण शास्त्र ही प्रमाण हो इसलिए भगवान कहते हैं, ये पुरातन योग है ये मैं अभी नहीं कहता हूँ ये योग तुम कह स्लोक बोलो पुरातन सखा चेति रहस्यं संस्कृत भाषा मूल भाषा है यहाँ एक एक विश्वविद्यालय आदमी पढ़ाते हैं कि प्राकृत भाषा है प्राकृत भाषा में लोक भाषा किंतु लोक भाषा उसी भाषा में संस्कृत भाषा भरी हुई है उसे प्रमाणित होता है प्राकृतिक भाषा में इतने संस्कृत एक थे इतनी संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा में प्राचीन में था संस्कृत भाषा थी और धीरे धीरे अपभ्रंश होता है बोलने में उचारण करने वालों हो गया कोई विसर्ग को छोड़ दिया कोई अनुसार छोड़ दिया कोई विसर्ग को जोड़ दिया कहीं इसे नहीं होना कोई कोई को लिखता है संस्कृत में तो थोड़ा अनुसार विसर्ग होना चाहिए क्या जो कुछ लिखा है इनके से डाल बिंदु कहीं अनुसार हो जाएगा कहीं विसर्ग हो जाएगा संस्कृत हो गया संस्कृत में क्या कोई दो बिंदु है कोई एक बिंदु है अनुसार है ना तो विसर्गो अन्य भाषा में अनुसार विसर्ग रहता है अन्य आंग्लो ये भारतीय भाषा में तो अनुसार विसर रहता है बहुत स्थान में अनुसार विसर नहीं रहता है कहने ना कहीं सो जोड़ देते हैं ऐसे करते अपर अपभ्रंश हो जाता है फिर दुराग्र हो जाता है इसी प्रकार ये कि सब को मालूम है बड़े प्रसिद्ध है सो हरिओम हरिओम करते हरिओम हरिओम हरिओम क्या हरिओम अशुद्ध है संस्कृत शब्द में हरिओं शब्द अशुद्ध है हरि क्या वो नहीं रहेगा हरि के आगे विसर्ग होना चाहिए हरि हरी होगा तो आगे ओम रहेगा तो बीच में विसर्ग भी, भी नहीं होगा ओम में ओ ओ पहले ओ के पहले कहीं विसर्ग होता नहीं और हरी के आगे ओ रहेगा तो हरि ओम री में री को यह हो जाएगा हरि और संस्कृत हो जाएगा हरिशद संस्कृत में केवल हरि नहीं बनता है हरी ही हरे ऐसे बनता है। हरे संबोधन और हरि क्या को बुलायेंगे तो क्या होगा हे हरे हरे राम हरे राम जो बोलते है ना हरे संबोधन हे हरे हे राम हे हरे हे कृष्ण हरे संबोधन अब प्रथमांत तो हरि ही विसर्ग होगा इसे बोलना हरि यो नहीं बना अभी क्या बोलना ओम हरे क्या बोलना ओम, ओम हरे बोलो ओम, ओम हरे ओम हरे ओम हरे, ओम हरे।, ओम हरे।, ओम हरे। किसको को बुलाते ना ओम हरे आ बोलो हाँ ओम हरे ओम हरे बोलो क्या बोलना हाँ। ओम भवर परमात्मा का नाम हरि का संबोधन ओम हरे ये कहीं पुस्तक में छपा हुआ तो प्रामाणिक नहीं है पुस्तक में छपा हुआ आपके पास है देखा देखा ये प्रामाणिक प्रामाणिकरण इसके विषय में बहुत बड़े बड़े विद्वान से को पहले से मालूम है व्याकरण के अनुसार शुद्ध है किन्तु वेद पाठ करने वाले बड़े बड़े विद्वान हेखो हाँ। ये गीता प्रेस से छपी हुई तृतीय अध्याय समाप्त हुआ हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्शत ये दिया इसमें ये हरी शब्द को काट देने का है यहाँ कोष्ठ कर देना हरी शब्द नहीं रहेगा खाली क्या बोलना हरि ओम तत्सत जहाँ गीता समाप्त होता है क्या बोलेंगे ओम तत्सदीति हरी ओ तो नहीं बोलना कष्ठ में तो गोल में रख देना ओम तत्शत क्या बोलना अरे जो हरियम हरियम कहते बुलाने के लिए क्या बोलना ओम हरे क्या बोलना ओम हरे ये कला शासन की परंपरा से स्थान है अध्यात्म विद्या प्रेमपुर जी महाराज कोई सामान्य नहीं है जो हिमालय के पादेश में गंगा ज्ञान गंगा का प्रवाह करने वाले पंचम पीठाधी सर मंदिर सर कितने त्याग पद छोड़कर यहाँ कर बैठ गए उपदेश किया कल्याण करने के लिए सब के भक्तों के कल्याण के लिए किसी प्रकार पूर्व पुण्य जितने भक्तों का उद्धार कल्याण होता है उनके उपदेश से इतने साल से हुआ आगे भी चलेगा इसी परंपरा में अभी बताएं यहाँ के न्यासी राजेश जी पिछले साल बताएं प्रातः स्वाध्याय प्रवचन जितने स्थान में होता है कितने हजार का नाम बताया सबसे पहला नंबर आता है प्रेम पूरी अध्यात्म विद्वा भवन जितने इंटरनेट में देते तो उनमें ये प्रथम है तो, तो यहाँ इसी ज्ञान प्रवाह चल रहा है यहाँ से शुद्ध उचान होना चाहिए सबको यहाँ से मिले यहाँ से ज्ञान मिले केवल बम्बे वासी के लिए नहीं बाहर से भी यहाँ आते वक्ता भी हो श्रोता भी हो वक्ता भी यदि गलत है तो गलत बोलते उनको भी सीखना चाहिए नहीं गलता वक्ता गलत है तो भी यहाँ से सीख कर जाएंगे श्रोता भी कोई आते हैं तो यहाँ सीख कर जाएगा जो यहाँ नहीं आते वो सीख सकते है नहीं सकते हैं। कैसे सीखेंगे हाँ वो भी सुनते है देश में या विदेश में हाँ देश विदेश एक आती थी अभी नहीं आए उनके बेटी विदेश में एक बूढ़ी आती थी अभी नहीं है या नहीं भगवान जाने हैं? हाँ हाँ हाँ उसके बच्चे निकला उसके कोई लड़ बेटी विदेश में वो एक दिन आकर हमको बताया हमारे बेटी ने भेजा भी कहा नो हमको मैं क्या चली गई यहाँ आई थी कब आई नहीं वहाँ आए मैं क्या भेजा कैसे ना वो फोन से आपके पाठ सुनती है उसने कहा मानेता से महाजी उसे देना प्रतिवर्ष बेटी भेट भेट को उसे भेंट भेड़ती करके वो ला देती है और सुनती है। एक दिन सुनाई सुन पाए दो दिन आकर बोला बेटी बोलती अभी क्यों नहीं आया क्यों ना दोनों टाइम सुनती है करके उनके बेटी बताया तो देश विदेश सबको यहां से ज्ञान प्राप्त होगा और यहां जब हम लोग को गलत बोलेंगे तो क्या होगा बताओ गलत प्रचार करेंगे तो दोष हमारे ऊपर लगेगा और जो जानने वाले गलती पकड़ेगा नहीं जो जानते गलती पकड़ेंगे और जो नहीं जानते उनकी भ्रांति होगी की भ्रांति होगी हो तो दोष किसका होगा यहां का दोष होगा यहाँ वक्ता का दोष होगा श्रोता का नहीं होगा श्रोता को जान करके वक्ता को बताना पड़ेगा आगे कोई वक्ता गलत बोलता है तो श्रोता लोग क्या करेंगे बताएंगे ऐसा नहीं होता है हरिओम सद व्याकरण में गलत है आप लोग बोल सते कोई भी वक्ता आकर के बोलने का जिदी हरिओम हरिओम करेगा आपको ये बोलने का साहस होना चाहिए इसके ऊपर कोई बोलेगा तो हम, हम, हम नाम लेना और कोई व्याकरण विद्वान पंडित का नाम लेना बोला कोई व्याकरण विद्वान पंडित आकर सिद्ध करते हैं हरिओम शब्द बनता है संस्कृत में नहीं बनेगा बड़े बड़े विद्वान लोग जो बोलते चुप होना पड़ता है दक्षिणी के पंडित नहीं करने कहते वैदिक परम्परा ऐसे भी कोई कहेगा ये वेद में वेद में नहीं है वेद पुस्तक छपाते उसमें कोई हरियम लिख दिया तो वो नहीं है वेद मंत्र के अंतर्गत नहीं है मंत्र पाठ घन पाठ जटा पाठ करने वाले बड़े बड़े वेद पाठी से परामर्श हुआ है बहुत दृढ़ दिड़, निश्चय करके हम बताते ऐसा नहीं क्योंकि वेद में कहीं होगा तो वैदिक कह देंगे ऐसा नहीं है इसलिए हरि ओम शब्द अशुद्ध है जब हरि शब्द के साथ बोलना है तो क्या बोलना ओम हरे क्या बोलेंगे ओम हरे बोलने से कोई आपत्ति है, है, है, है। केवल ओम बोलो केवल हरे बोलो राम बोलो जय कृष्ण बोलो कोई निषेध नहीं ओम तरस तो बोलेंगे जहाँ हरी ओम तरस कर वहाँ क्या बोलना ओम तरशद जो वेद पाठ के बाद हरि ओम ऐसा करते ओम क्या बोला बोलना मंत्र पाठ हो करेंगे ओम हरी ओम बोलने का है उसको अधिकार नहीं ओपन नहीं, नहीं। नहीं। एक मंत्र जप करने के लिए किसका कौन सा अधिकार है ऐसा है मंत्र जप करने के लिए ओंकार एक मंत्र जप करने के लिए किसी किसी को उपदेश दिया जाता है वो जप करने के लिए सन्यास सब कर्म त्याग करेगा उसको उपदेश दिया जाता है अन्य लोग नहीं जप सकते हैं किंतु कहीं शब्द ओम शब्द बोल दिया इसमें निषेध नहीं मंत्र जप करने के लिए कोई अपने आप मंत्र जप कर लेते हैं इसी प्रकार गायत्री मंत्र जप करने के लिए अधिकार उसका है अभी प्रसंग प्रसंत बोलते हैं कोई मानता नहीं मानता अलग बात शास्त्र के अनुसार बोलते हैं यज्ञ भी तो संस्कार जिसका होता है शिखा यज्ञ भी तो वाला ही गायत्री मंत्र जप कर सकता है गायत्री मंत्र भी वेद मंत्र ओंकार प्रण मंत्र के बाद श्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र वेद में उसको भी जप करने के लिए शुद्ध होकर के जपने के अधिकार जिसका जगह संस्कार होता है जिसका यज्ञविता संस्कार होता है मतलब केवल दो धागा लेकर जनेऊ लेकर पहन लिया तो क्या हमने यज्ञ संस्कार कर दिया ब्राह्मणों को हम जनेऊ दे तो पहन लिया पैन चार्ट कोट पहना उसके बोरे धागा लगा दिया वो यज्ञ भी तो उसको कहेंगे जिसका अधिकार है विधिवत उसका होता है तो यजित संस्कार हम कौलाशाश्रम में शिवरात्रि के समय जिनका संन्यास एवं अधिकार है उनका संन्यास संस्कार विधिवत कराते हैं क्योंकि बहुत विधिवत नहीं करा पाते इसे काशा पत्र पहन लिया तो आकर के वहां विधिवत कराते हैं इसी के पहले एक दिन पहले जिनका अधिकार है यज्ञवित्त संस्कार भी कराते हैं उसके लिए, लिए कुछ से कुछ लेना नहीं होता है निःशुल्क किया जाता है यज्ञवित्त संस्कार क्योंकि यज्ञवित्त संस्कार भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का होना चाहिए जिनका नहीं हुआ नहीं कराते आजकल या रखते नहीं उनका वेद मंत्र जप करने के लिए अधिकार नहीं है गायत्री के बाद अभी जितने मंत्र है मंत्र के साथ प्रणव को मिला करके जप करते हैं जप करते हैं ना नम शिवाय के साथ ओंकार तो मिला करके नारायण के साथ नो नमो नारायण ओ नमो भगवत वासुदेवाय आयो ओंकार मिला ओंकार मिला जप जपने के अधिकार भी जिसका योग्यम पिता संस्कार हो ओ यदि यज्ञ पिता नहीं रखता है तो प्रणव के बिना मंत्र जपने का है स्त्री शूद्र के लिए भी ऐसे कहेगा प्रणव के बिना मंत्र जपने का है ब्राह्मण होने पर भी यदि यज्ञ पिता संस्कार नहीं हुआ अथवा यज्ञ पिता नहीं रखता है वो प्रणव के बिना बिना मंत्र जपना चाहिए बहुत महात्माओं को मालूम है नहीं है और कुछ लोग सीधा प्रणव का उपदेश दे देते है कहें हम श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश हम बड़े उदाहर है कह करके तो किसको को बुलाकर नहीं देखो मैं सबसे श्रेष्ठ सब बड़े श्रेष्ठ मंत्र जप लेने से शीघ्र परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे या शास्त्र विरुद्ध के कारण आपका पाप होगा छात्र में जो निषिद्ध है उसको जपेंगे तो पुण्य होगा पाप होगा निषिद्ध कर्म करें तो पाप होगा उत्कृष्ट मंत्र जप करेंगे तो पुण्य पाप होगा अधिकार नहीं है तो निषिद्ध करेंगे तो पाप होगा इसे जो आपका अधिकार है हुई जपना अभी कुछ कुछ लोग जन्ने के बिना भी है और प्रणव के साथ मंत्र जपते हैं हाँ उन्हीं के मन में थोड़ी चिंता हुई <laughs> कि हमारे मंत्र में ये शास्त्र निषिद्ध है बहुत महात्मा को पता नहीं है ऐसे जप हम मंत्र दे देते हैं और जो प्रामाणिक है ऐसे जो महापुरुष प्रमाणिक है वो प्रणव के बिना जनव नहीं तो प्रणव के साथ मंत्र नहीं रहता है प्रणव के बिना ये स्कंद पुराण में शिवपुराण में आता है ये शिवपुराण में शिव पुराण गीता पैसे में संक्षेप है पढ़ो पहले में मिल जाएगा कैसे जपने के लिए शिव पुराण में है मिल जाएगा उनके लिए पांच अक्षर छ अक्षर नहीं शिवाय नमा ऐसे जप दे सब विभिन्न प्रकार आता है तो ओंकार जप किंतु ओंकार बीच में क्या भी आ गया ओ उन ती श्रीमतः भगवती गीतासु उसमें बोलने में कोई निषेध नहीं है ओंकार कहीं आने पर किन्तु जपने के लिए जो संन्यास पूरा ऐसा का त्याग करके विधि करके सब छोड़ देता है यज्ञ पिता आदि भी छोड़ देता है उसके आगे उसको प्रणव का उपदेश किया जाता है अभी अर्जुन पूछता है ये तो बड़ा विरुद्ध है कि आपका जन्म तो अभी हुआ देवकी के गर्भ में वरसुदेव घर में और आदित्य प्रा सृष्टिकाल में आप को अपने उपदेश किया था यह तो विरुद्ध होता है वस्तुतः अर्जुनों तो जानता है भगवान विष्णु तो भी अन्य की भ्रांति होगी विरुद्ध कहते करके इसलिए प्रश्न जैसे करके अर्जुन पूछ रहा है अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथ में तद वि जानी मादो प्रोक्तवादो प्रोक्तवानी अर्जुन उच अप जन्म परम जन्म विवस्वत क्या ता दो प्रोक्तवानी थी और एक बार बोलना अर्जुन उवासी शुरू करके अर्जुन उच अप भवत जन्म अपरम अभी कुछ दिन पहले हुआ वर्षदेव घर में विभसत जन परम विभसवान आदित्य सृष्टि काल में हुए थे के अहम कथम एतद बीजानिया तुम तो आधो प्रतवानी थी आपने पहले सूर्य भगवान को कहा था ये कैसे मेरा निश्चय होगा आपका जन्म तभी हुआ और आदित्य सृष्टि के पहले आपको तो आदित्य को मैंने कहा था ये कैसे कैसे मेरा निश्चय होगा कि आपने कहा था अर्थात परस्पर विरुद्ध है अब ये आप आया कहते मैं उनको कहा था ये कैसे होगा ये कहने पर आगे भगवान उत्तर देंगे स्लो को तो बोलो ये शंका का कारण क्या है शंका का न भगवान श्रीकृष्ण वर्ष देवघर में अभी जन्म में पहले नहीं थे ईश्वर नहीं है ये तो अपने ऐसे गाय चलाने वाले हमारे जैसे वे क्या है हमारे सारथी बनकर बैठे ये क्या है भगवान श्रीकृष्ण को ईश्वर नहीं मानने वाले भी हैं ईश्वर नहीं कहने वाले भी हैं और उनको ऐसे खंडन करने वाले भी है अपने बुद्धिमान मानने वाले जो अपने धर्म में नहीं आर्थिक कुछ लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे आर्थिक में भी कुछ लोग को खंडन करने वाले होते हैं कुछ लोग अपने को बुद्धिमान मान करके हम वेद मानते वेद मानते कह कर करके वेद में ऐसा नहीं आया वेद में मूर्ति पूजा नहीं मूर्ति पूजा खंडन करने वाले विभिन्न प्रकार करने वाले लोगों को मालूम नहीं ये क्या शास्त्र है इनका क्या मत है किन्दु उनके चाटू भाषण से मोहित होकर के सुना लोग उनको घर घर बुला करके हवन कराते हैं जब मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं वैदिक मत का खंडन करते हैं उनको वैदिक परंपरा में थी तक विचार उनको पता नहीं उनको घर घर बुला करके कर उनके द्वारा क्या करते हैं हयज्ञ कराते हैं हवन कराते हैं ऐसे सुना तो ये सब विभिन्न अलोकथन करने वाले है जो मूर्ति पूजा कोई अभी अभी, अभी भगवान शंकराचार्य ने, ने परंपरा बना दी पहले नहीं थी क्या कब से बद्रीनाथ भगवान की पूजा हो रही थी बौद्ध लोगों ने मूर्ति को गंगा में डाल दिया था अलकंदा में जो आचार्य बहुत पास जाकर के तपस्या करके समाधि लाकर देखे कि मूर्ति कहीं गंगाजी में अलकंदा में है वहां नारद कुंड है वहां नारद कुंड देखो वहां इतने जोर से पानी चलता है तो वहां कोई जाएगा तो मरना नहीं चाहे तो भी मर जाएगा मरने के चाहने वाले की बात अलग है क्या थोड़े जी फिचल गया तो गया इतने जोर से अब इतने ठंडी कहने की नहीं वो डूब करके निकालेगी बद्रीनाथ मूर्ति और में थोड़ा साफ नहीं दिखा भगवान शंकराचार्य जल्दी देखे कि ये तो भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं होगी उसको फेंक दिया दूसरी बार डुबाया डूबकर निकाला तीन बार तृतीय बार निकाला वही मूर्ति जब निकला तो भगवान शंकराचार्य ने सी क्या ही भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करो जिस शाम को रात को श्रृंगार हटाते हैं प्रातः काल निर्वाण दर्शन होता है चंदन भी हटा देंगे स्नान कराते हैं उस दर्शन होता है उसके बाद चंदना करते मुख इतना साफ नहीं बिकता है ऐसा करके चतुर्भुज आगे सब दर्शन होगा इन मुख इतने आदि इतने साफ नहीं बिकता है प्राचीन जैसे ही है अनादि कहते तो भगवान मूर्ति पूजा पहले थी मूर्ति लोग फेंक दिया था इसको उद्धार किया तब ये हाँ उसी की मूर्ति की पूजा होती ये भगवान रामचंद्र शिवजी रामेश्वर की प्रतिष्ठा रामचंद्र भगवान है उसके पहले इसलिए ये कोई सामान्य लोग को बना ऐसा नहीं बहुत प्राचीन है और इसको खंडन तोड़ मोड़ कितने मंदिर कुछ कर दिए लोगों की श्रद्धा कम होगी मंदिर जाना बंद कर दिया हो गया खंडन करने वाले खंडित तो हो जाते हैं निषिद्ध करने वाले स्वयं निषिद्ध हो जाते है जो मूर्ति पूजा के खंडन करते है उनको उद्धार कर देते है ये लोग कहते हना है मृत है नास्तिक है ऐसा करके लोगों उनका त्याग करते हैं। नहीं समझ करके लोग लेते हैं जो सुनते समझते जानते उनके पति बुद्धि है बुद्धि हो जाती त्याज्य भगवा, भगवान मत तो मूर्ति का खंडन करने वाले भगवान में अनिश्वर तो संख्या के निवृत्ति करने के लिए यहाँ अर्जुन का प्रश्न था कोई सोचे भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं जो परिब्रह्म परमात्मा है माया से जगत बनाने वाले श्रेष्ठ स्थिति प्रदे करने वाले एक परिचिन रूप से भक्त के सामने प्रकट होने के लिए सामर्थ्य उनका नहीं है कोई भक्त छिप कर कहीं भगवान का भजन करता है तो परमात्मा को पता चलेगा चले या सौ के बीच में आकर ढिंडरा पिटना पड़ता है मैं भगवान का अभ्य करता है इतने करोड़ जप कर लिया मैं इतने करोड़ जप कर लिया ऐसा कोई कोई बोलने वाले होते हैं किसी लिये भगवान को दिखाने के लिए या लोग सुनाने के लिए <laughs> को इतने करोड़ जब कर दिया राम नाम उन्होंने इतने करोड़ जब कर लिया इतने करोड़ जब कर लिया किसी लिये लोगों को सुनाने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को पता चलेगा नहीं पता चलेगा इसलिए बोलना जरूरत तो नहीं पड़ता इसे पुण्य कर्म करे तो बाहर इसे नहीं बोलना है बाहर कोई बोलता है तो समझना ये परमात्मा प्राप्त करना नहीं चाहता है कोई यदि कहता मैं देखो हाथ उठाकर रखा होता तो मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है ऐसे कहता है तो समझना सबसे बड़ा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आप बहुत आप। अच्छी बात है जो अधिकारी वो अधिकारी कोई मुमुक्ष अधिकारी वो अलग है कुछ है इसे बोलने की आवश्यकता नहीं है अपने आप ही वो परमात्मा की कृपा से कोई अधिकारी पुरुष उसके पास पहुंचेगा और अधिकारी को नहीं बनने पर भी अधिकारी उसका मान लेगा कि ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी वास्तव है उनको प्राप्त करना चाहते है मुमुक्ष अधिकारी वास्तव अधिकारी है तो परमात्मा उसको लेकर उसके पास पहुंचा देंगे और वो ज्ञानी कभी नहीं कहेगा मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तो भी अधिकारी पुरुष को परमात्मा की कृपा से वो तो मान लेगा ये ब्रह्म ज्ञानी मानकर समर्पित तो हो जाता है इसी प्रकार से परमात्मा की लीला है भगवान यहां कहते हैं ये अनिश्चर तथा संख्या की निवृत्ति करने के लिए यहाँ उत्तर देते हैं श्री भगवान उवाच बहुनि में व्यतीता नहीं जन्मा तव चाजुन त्य वेद सर्वाणी नएत्थ पर श्री भग मैं बहू न बहुनी व्यतीता तब च हे अर्जुन ता, हम ता वेद न्यथ हे पर तप मेरे बहुत जन्म चले गए तब मेरे बहुत जन्म चले गए तुम्हारा यह पहला जन्म ऐसा है माम बहुनी जन्मानी व्यतीता नहीं तब चब बहुनी जन्मानी, जन्मानी व्यतीता तुम्हारी बहु जन्म चलेगी तावानी अहम वेद जितने जन्म चलेगे सब मैं जानता हूँ किंतु न तव वेद था तुम नहीं जानते है परम भगवान कहते कितने जन्म चलेगे सब ये जीव अनादि है अनादि काल से सब जीव है या कोई जीव शादी है शादी नहीं है पहले नहीं था नया शुरू हो जाएगा तो जन्म होने के बाद तुरंत उसको सुख दुख होता है नहीं होता है किस कारण सुख दुख होगा पहले कर्म नहीं क्या तो पहले पाप पुण्य के बिना सुख दुख होगा ना ऐसा कभी नहीं हो सकता है कारण के बिना कार्य कभी नहीं होगा होगा कारण के बिना कार्य नहीं होगा उसके सुख दुख का कारण पहले नहीं था यदि नया जन्म होगा पुण्य पाप नहीं तो शुरू से उसका सुख दुख नहीं होना चाहिए किन्तु तो होता है जन्म के समय कष्ट जन्म के समय भूख लगते तो कष्ट भूख के बाद तो उसको दूध पिलाए तो सुख मिला सुख दुख शुरू से मिलता है नहीं तो उसके पहले उसका पुण्य पाप कर्म मानना पड़ेगा इसलिए साध नहीं सब अनादि अनादि उनसे कौन जीवा बड़ा कौन छोटा है बड़ा छोटा तीसरे इस जन्म को लेकर के इसको लेकर व्यवहार में बड़े पूज्य है उठी सब अनादि है और इसके पहले कितने जन्म हुए हैं बहुनी बहू ने बता दिया बहुत का क्या हिसाब नहीं कर सकते अनादिकाल से कितने किसके जन्म बहुत हो गए तब चाह ता हम सर्व मैं सब जानता हूँ तुम नहीं जानते हो क्योंकि ज्ञान सर्व ज्ञानी है नित्य सर्वज्ञ है ईश्वर भगवान जानते हैं अज्ञानी के क्या नहीं जानते अज्ञानी सब श्लोक बोलो श्री भगवान देती अभी शंका है भगवान तो ईश्वर है नित्य है उनके धर्म अधर्म होता है और धर्म आधर्म के ना जन्म कैसे हुआ बहुत जन्म एक जन्म नहीं कितने जन्म होगी इस जन्म कैसे होगा जन्म क्यों होता है मालूम है पाप पुण्य कर्म फल भोगने के लिए शरीर मिलेगा तो शरीर में भोग होगा शरीय के बिना पुण्य पाप के फल भोग नहीं होगा यहाँ शर्य मिलता है स्वर्ग में जाता है तो वहां भी एक शर् बनता है जिस जिस जीवनी में जाता है वहां शरीय बनता है कभी पेड़ बनेगा तो पेड़ ही उसका सर्र है कीड़े मकोड़े बन जाता है उसका शरीर कीड़े मकोड़े का शरीर या नहीं इंद्रिय है कीड़े मकोड़े का इंद्रिया है मच्छर आता है उसको पकड़ने के जाओ मक्खी को पकड़ने जाओ वो देख सकता है ना नहीं देख सकता है भाई जाता है ऐसे करने आदि तो भाई जाता है क्यों भाग जाता है देखता है मुझे पकड़ आते हैं मक्खी तो परेशानी करें मक्खी को पकड़ने लेकर हाथ लेकर के बिच्छू आता है बिच्छू है जाओ पकड़ने के लिए आप पकड़ने के पहले वो धन ददद लगा देगा तो सब जानते हैं मरने से सब डरते हैं सबका सर्व आदि है सबके जीव सर्व इंदिरादि सब है सब जानते हैं सब जीव अनादि है अनादि काल से है पुण्य पाप फल भोगने के लिए शरीर मिलता है देह मिलेगा तो पुण्यपाप पर भोग होगा और ईश्वर यदि पुण्यपाप कर्म नहीं करते शरीर में कैसे आएंगे आपका जन्म कैसे हुआ ये कैसे जन्म हो सका है एक प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर देते हैं अजोपी सन्न व्ययात्मा भूता नाम ईश्वरों पी सन प्रकृति स्वामधिष्ठा प्रकृति स्वामिष्ठा संभवाम्याम संभवाम्याम अजो सन्न देमा होता सन्कृति स्वामिष्ठा संभवाम्याम अजोपी सन् अजन्म होता हुआ अजो भी सन अजन्म होता हुआ नहीं अव्यत्मा अव्य अविनाश स्वरूप जन्म नहीं विनाश भी नहीं अव्य आत्मा सन भूता नाम सन। सारे भूतों के प्राणियों के ईश्वर में हूं शासन करने वाले में हूं सर्व के सर्वशमान होने पर भी ऐसा होने पर भी होते हुए स्वयं प्रकृतिम अधिष्ठायात्म मया संभवामी स्वामे है अपनी शक्ति है प्रकृति ये शक्ति दैवी है सा गुणा मई माई, माई माम माया शक्ति किसकी है परमात्मा की स्वाम तो स्वकीय प्रकृति जब प्रकृति त्रिगुणात्मा माया है तमाम अधिष्ठा अधिष्ठा का तो उसको आश्रय में हूं उसको अपने वश में रह करके प्रकृति ईश्वर के अधीन है जो माया है वह ईश्वर के अधीन माया माया तो प्रकृति में विधि माई न तो मही माया है प्रकृति और माया भी कौन है ईश्वर माया के अधिपति ईश्वर माया मेरे अधीन है माया को अपने वश में रखकर के अधिष्ठा है माया अपने अधीन है वसीकृत्य आत्म माया संभवामि माया से मैं संभवामि जन्म होता हूँ माया से जन्म होता मतलब जन्म नहीं।, नहीं होता हूँ माया से जादूगर माया से अपने लड़का को काट देता है काट दिया दो टुकड़ा कर दिया सब सच काट देता है जादू दिखाने के लिए लगता है काट दिया काटना कुछ नहीं करता है जीवा का चेतन कर लेता है जीवा रोता है मुख में से पानी लाल लालने के लिए यहाँ जीवा चेतन कर देता है चेतन कर कर करता जैसे लगता है कुछ करता नहीं कुछ नहीं ऐसे दिखा देता है लोग खुश होकर रूपया देते है दिखा दिया कि लाया टेबुल पर सोला दिया और इसे काटकर दो भाग कर दिया काटता दो करता है दिखता है कि लड़का आया किंतु काटते समय लड़का नहीं लकड़ी के खिलौना है उसको काटकर दोबा कर देता है लोग लो लड़का को दिया उस चमत्कार कोई दर लड़का आया कर देखा कैसे कहा चला गया दूसरे को काटकर दो भाग कर दिया फिर लड़का आकर काट जाता है तो जब देखाता है भगवान इस प्रकार कहते हैं माए या संभव हमी लोग जैसे अज्ञान से जन्म लेते हैं इस प्रकार नहीं ऐसे जन्म हुआ जैसे मैं धोता हूँ देहवान युव जा तो जन्म हुआ जैसे देह जैसे ऐसे दिखाता हूँ माया से ही अर्थात तो भगवान का जन्म तो वास्तव नहीं आगे कहीं जन्म कर्म जमे दिव्य मागे कहेंगे तो वास्तव ही नहीं माया से ही स्लोग बोलो जन्म जैसे है जन्म नहीं है और देह वाला जैसे ये क्यों होता है कब होता है ये श्लोक तो प्रसिद्ध है सबको मालूम है यदा यदा ही यदा से धर्म से ग्लानी भारत ग्लानी भारत अभ्युथनम धर्मुत्थ तदात् सृजा्यहानुत्थ यदा यदा धर्म सेर्भव धर्म धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्म से अभ्युत्थान और अधर्म बढ़ जाएगा धर्म कम हो जाएगा तो अधर्म बढ़ जाएगा धर्म क्या वर्णाश्रमाधि लक्षण धर्म अपने वर्णाश्रम मर्यादा यही है धर्म भगवान वास कहते धर्मान क्या वर्णाश्रमाधि लक्षण से जो कि अभ्युद निश्चित साधन ये जो वर्णाश्रम धर्म है प्राणियों के स्वर्ग मुक्ष का साधन जिस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो साधन विधान किया गया वही उसके लिए धर्म है जिस वन वाले के लिए जो कहा गया धर्म वही उसका धर्म जो उसके लिए निश्चित किया गया हो जाएगा अधर्म पाप हो जाएगा जो कर्म जिसके लिए कहा गया उसके लिए वही धर्म वेद भी तो कर्मजन्य धर्म वेद से जो विधान किया गया वो धर्म होता है इसलिए वर्णाश्र जो धर्म सोव्य तो स्वर्ग के और मोक्ष के साधन है ये जब हानि हो जाए तो आगे स्वर्ग प्राप्त होगा मोक्ष प्राप्त होगा दोनों नहीं होगा तो फिर क्या मिलेगा नरक पाप करेगा नरक मिलेगा शास्त्र निश्चित कर्म करेगा तो पाप होगा पाप करेगा तो नरक जाएगा कि बड़े समझदार है बहुत पढ़े लिखे है करोड़पति है क्या वो नर्क जाएगा मरने के बाद मरने के बाद वो पहले करोड़पति था वेद ज्ञान था नहीं था ये विचार नहीं किया जाता है कितने उसका पुण्य और क्या पाप है पाप अधिक है तो नरक जाएगा पुण्य है तो स्वर्ग जाएगा वो पाप पुण्य के मिलता है और अपने पास कितने करोड़ रुपया छोड़ कर आए कितने हमारे पुत्र छोड़ कर आए कितने विद्या हमारे पास थी कितने ग्रंथ छोड़ कर आए इसके अनुसार आगे जन्म निर्णय नहीं होता है वो तो जन्म पुण्य पाप के अनुसार होता है इसलिए अधर्म अध्ध, अध्ध, कम हो जाता है तो भगवान कहते आत्मान सुजाम हम तो मैं माया से प्रकट होता हूं क्यों प्रकट हो आगे कहेंगे बोलो धर्मच्भवती धर्म से आत्मा सृजा क्यों इसे करते है बताते पिताय साधुना पिताय साधु विनाशा चुष्कृता विनाशा दुष्कृत धर्म संस्था संभवामी युगे युगे संभवामी युगे साधूना पिताय दुष्कृता विनाशा धर्म संस्थापना अर्थायुगे युगे संभवामी भगवान कहते युगे युगे कण से प्रति युग में मैं आता हूं इसलिए पहला क्या है साधु नाम परित्राणाय परिता रक्षा के लिए किसकी रक्षा के लिए साधु संन्यासी महात्मा की रक्षा के लिए उग्रह तो लोग नहीं साधु का अर्थ सन्मार्ग था नाम जो सन्मार्ग में स्थित है शास्त्रीय मार्ग को सन्मार्ग कहते हैं भगवान भाष्यकार भाष्य में कहते साधु ना कहता सन्मार्ग सा नाम साधु शब्द कहते साधोति परम कार्यम इति साधु साधनोति परम कार्य <खाद> <परम्कारिय> इति <entrepreneur> साधु साधु ऊन प्रति हो जाए साधु बन जाएगा परम कार्य क्या है एक तरह से श्रेष्ठ कार्य करता है और परेशान कार्यम परम कार्य भी होगा अन्य का उपकार करता है परम कार्य अर्थात परम कार्य क्या सौसे श्रेष्ठ कार्य करता है सौ से श्रेष्ठ कार्य क्या है परमात्मा प्राप्ति के लिए जो साधन हो वही परम कार्य है साक्षात्कार करने के लिए जितने साधन सो से वो तो परम कार्य हो जो कार्य करने से ज्ञान हो जाए वही कार्य से वो साधन ही परम कार्य जो करता है वो साधु और कैसे होगा सनमार्ग में चलना ही साधन है तो असात्य मार्ग को छोड़ करके निषिद्ध कर्म छोड़ करके सात्य मार्ग पर चलना शुरू कर दिया वही साधु हो गया छिप अपिचे भजति मां मनन भाग साधु एवं समन्त साधु किसको कहेंगे भगवान कहेंगे अत्यंत पापी दुराचारी क्यों न हो सब छोड़ करके सनमार्ग में लगना शुरू कर दिया भगवान उसको लगा देते मोहर लगा देते हैं ये साधु हो गया ये साधु सनमार्ग में आ जाओ साधु मिल गया परिचय बताओ ऐसे साधु की रक्षा करते भगवान दुष्कृता मिला बहुत पापी हो जाएंगे पाप बढ़ जायेगा तो संसार नहीं रह सकता है धर्म के बिना इसे पापियों के भी पाप करने तो को दुष्कृत को विनाश के लिए उनको नरक पहुंचाएंगे विनाश करेंगे और शासन के द्वारा धर्म संस्थापना धर्म की सम्यक संस्थापन स्थापना रखना सम लगाते सम्यक स्थापना धर्म की रक्षा करने के लिए मैं ही जन्म लेता हूं प्रति युग में जब माया से जन्म तास्तव तो तो नहीं माया से धर्म के अर्थात धर्म ही वर्णाश्रम धर्म इसकी रक्षा भगवान करते हैं इसे जितने करने पर भी धर्म समाप्त नहीं होगा वरना भेद हटाने के लिए क्या क्या सो नियम लगाए जितने कुछ करे करने पर हटता नहीं पहले हरिजन कह दिया हरि न लगाए तो भगवान का नाम से अच्छा होगा बाद में हरिजन सब कहें तो दंड मिलेगा पहले तो हरिजन न लगाए हरि कहेंगे तो भगवान का नाम तो है परमात्मा के की जाट हरिजाना वास्तव है परमात्मा का सबू सबू परमात्मा स्वरूप है तो फिर बाद में जाना कहेंगे तो फिर उसकी निंदा हो जाती है फिर कुछ भी जोड़ो उस शब्द से कुछ नहीं अर्थ को लेकर के फ्री हो जाती है। तो जैसा भी हो भेद बुद्धि करके निंदा करने के लिए निकृष्ट करने के लिए नहीं नीचे बनाने के लिए नहीं किन्तु वर्णाश्रम मर्यादा के अनुसार तो चले अपने वर्ण आश्रम के लिए जो कहा गया वही करना है जो हमारे निषिधो पाप कर्म है शास्त्र भीत तो कर्म करने से पुण्य होगा और निषिद्ध कर्म करेगा तो ताप होगा और शास्त्र में क्या बीहित तो क्या निषिद्ध वो शास्त्र जानने वाले बताते हैं इसलिए ऐसे शास्त्र गुरु उपदेश करते किसको क्या अधिकार क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना क्या मंत्र बोलना नहीं बोलना वही उपदेश करते है कल्याण कर के लिए यह नहीं किसी प्रति द्वेष है कोई ओंकार जप करेगा तो किसी का बिगड़ जाएगा कोई प्रणव के साथ मंत्र जप करेगा तो किसी महात्मा का बिगड़ जाएगा क्यों निषिद्ध करेंगे छात्र निषिद्ध है तो बता देंगे कोई माने नहीं माने छात्र में जैसे आया इसमें बता देते हैं कि बोलो हाँ श्लोक बोलो धर्म संस्थापना जन्म कर्म चमे दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्या Premises, vanity, े तत्व त्यक् पुनर्जन्म्पेहनर्जन्म नईति माति सौर्जुन नईति मातिजुन जन्म कर्म जेमेतिनर्जन्म थी थी जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो तत्व तेती यो तत्व जानता है ठीक ठीक जानता है क्या जानता है मेरा कर्म और जन्म दिव्यम दिव्य थे प्रकाश ब्रह्म दिव्रह्म है उसका स्वरूप चिन्ह मात्र सर्वे प्रकृति कार्य प्रकृति कार्य होता है जितने ये सो दिव्य है उसके स्वरूप है सबका स्वरूप दिव्य पर है मेरा जन्म कर्म अलौकिक है सामान्य नहीं है कर्म और जन्म से दिव्य पर ब्रह्म स्वरूप है केवल लीला से जन्म कर्म दिखता है कुछ ही नहीं इसको जो तत्व तो जान लेता है तत्व जो जान लेता है सारे कुछ पदार्थ पर ब्रह्म ही देहम तत्वा स पुनर्जन्म नई थी मामी परमात्मा का जन्म दिव्य है कर्म भी दिव्य है ऐसा जो जान लेगा वो देह छोड़ने पर फिर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता मुझे प्राप्त हो जाएगा ये तो सब लोग जानते भक्त लोग भी नहीं जानते परमात्मा का जन्म और कर्म दिव्य है जन्म कर्म परमात्मा का दिव्य किंतु यो व्यक्ति तत्व दिव्यते प्रकाश दिव्य होता ब्रह्म उसका स्वरूप है चिन्हमात्र सारे पदार्थ चिन्हमात्र है जितने प्रकृति कार्य जन्म जितने सब है वो चिन्मात्र ब्रह्म है ईसा जो तत्व तो जानता है क्या जानता है सारे जितने पदार्थ है परमात्मा स्वरूप है तत्व तो ठीक जानता है तब अरे परमात्मा वो ऊपर है उनका जन्म दिव्य है उनका जो कर्म दिव्य है इतने नहीं परमात्मा का वास्तव तो स्वरूप जितने पदार्थ है उस पर स्वरूप है ही उनका जो जन्म कर्म जन्म कर्म आदि तो लीला माया से है वास्तव जन्म नहीं वास्तव कर्म नहीं ये प्रकृति जितने कार्य जन्म आदि है जन्म जितने कार्य सब प्रकृति कहे अज्ञान से माया है मिथ्या है वास्तव जन्म कर्म है ही नहीं और बाकी जो कुछ दिखता है अधिष्ठान पर ब्रह्म स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं है ये समझे जन्म हुआ लगता है जन्म कर्म आदि सब प्रकृति कार्य मिथ्या है एति हाँ मैं बताता हूँ पुनर्जन्म त्यक्त तेख्द देहम त्यक्त पुनर्जन्म न एति पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है एटिका तो गच्छती इंडा से पुनर्जन्म को न एति का न प्राप्त है में लिखा माति मुझे प्राप्त करता है मतलब मामी भाषा क्या श्लोक में नहीं क्या नैति तक हो गया पुनर्जन्म न ए पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता यहाँ तो हो गया आगे बताते हैं आगे क्या है माँ मेती माँ मतलब मुझे प्राप्त करता है मुझे मतलब पर ब्रह्म के साथ एक हो जाता है पर ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्म वेद ब्रह्मे हुई जो भगवती हुई प्राप्त आता है मतलब दौड़ कराएगा चल चल कराएगा आने का जाने का नहीं प्राप्त करना है ये इन धातु का तो गति ज्ञान भी प्राप्ति भी वहाँ रहते ही प्राप्त कर लेता है आने के नहीं पड़ता है घट के अंदर आकाश है उसका नाम घटाकाश और बाहर है महाकाश घट को तोड़ देंगे तो आकाश कहा जाएगा कितने दूर जाएगा जायेगा महाकाश मिलने के लिए वही महाकाशे बस ऐसे से शब्द कहेंगे प्राप्त न श्लोक बोल दो फिर पुनर्जन्मा कर भगवान कहते जो मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ नहीं ये प्राचीन है पूर्व पहले से ये वीतराग भय क्रोधा, क्रोधा मन्मया मापासिता बहबो ज्ञान तपसा। पूता मद्भावता पूता वहो ज्ञान तपसा पूता बहव बहुत लोक मुझे प्राप्त कर ले ज्ञान मद्भाव आगता मेरे सर्व प्राप्त कर चुके भाव कैसे बीत राग भय क्रोधा रागस् भयच क्रोधस् राग भय क्रोध जिनका नष्ट हो गया परमात्मा प्राप्त करने के लिए किसी का निषेध नहीं किन्तु इसको छोड़ने पर कहीं जाने के लिए जाते ना रास्ता में जाने के लिए क्या क्या है रखो इसको हटाओ फिर चलो अपने पास कुछ कुछ है तो हटाकर रख दो सब छोड़ते नहीं यार अंदर मंदिर में जाने के लिए कई चमड़ा आदि को निकाल देते हैं कुछ अपवित्र हटा देते हैं ऐसे प्रकार कहीं कह जाते इसको हटाए इसको हटाओ परमात्मा प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार जो कुछ विरोधी है उसको हटाएंगे ना नहीं बिना हटाए कैसे होगा तो क्या छोड़ना है राग भय क्रोध को छोड़ना है अभी नहीं छोड़े तो आगे जाने पर उसके छोड़े बिना मुख्य प्रवेश द्वार में रोक देंगे ऐसे पहले से छोड़ दो कहीं जाते तो जूता चवल छोड़ को जाना पड़ता है कहीं कुछ कुछ छोड़ मंदिर में जूता चपल छोड़ते हैं और कुछ कुछ मंदिर के बिना भी स्थल जहां जाने के लिए है ताने सा नहीं। बहुत ताने हैं जूता चप्पल हम बंद चलेगा नहीं बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर में जूता चप्पल नहीं जाएगा इसी प्रकार बहुत थाने जहाँ जी, कीटाणु जीवाणुवाणी का है वहां पहले से रुक देंगे ऐसे बहुत तरह बहुत कितने चीज को रुकते है जंत्र पाती मोबाइल ले आते लेकर जाते कहते उसको रखो उधर ऐसे इधर आ जाओ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबको लेकर कचरा लेकर जाना कौन छोड़ेगा इसे छोड़ना पड़ेगा पहले से छोड़ देना चाहिए राग भय आसती भय और क्रोध क्रोध तो छोड़ना ही द्वारा ही नसती राग अरे भय भय किससे जो प्रार्ध में मिले मिले भी मिलेगा जितने सुख दुख मिलेगा मरने में भी निश्चित है क्या भय करना परमात्मा है जो परमात्मा रक्षा करने वाले गर्भ में रक्षा करने वाले अभी भी रक्षा करने वाले हमेशा रक्षा करने वाले सबकी रक्षा करने वाले उनके पर भरोसा तो भय क्यों जब भय करते थे तो परमात्मा के ऊपर भरोसा है परमात्मा को खाली शब्द से कहते सियाराम बोल देंगे जगत पिता माता भी बोलते फिर डरते क्यों माता पिता जगत माता पिता परमात्मा अंदर है बाहर है समझे है, है है तो फिर भय किससे छोटा बच्चा मात माता ने माता के पास कौन जान से भय निर्भय हो जाता है और हम सब भवन को माता पिता मानते बड़ी जगह जरूर जन माता फिर भय क्यों अर्थात तो भय करते समय भूल जाते हैं कि जब परमात्मा हमारे पास है अंदर है बाहर है याद रहता है परमात्मा जी पास में तो भय क्यों है बच चुनने का तो माम उपासिता परमात्मा समर्पित तो भय अर्सित हो गये बह ज्ञान है तो बसा ज्ञान ही उनका तप है ज्ञान है केवल ज्ञान निष्ठा ज्ञान तप करे ज्ञान हमेशा ही परम ब्रह्म इसी ज्ञान में स्थिर होगी इससे पवित्र हो जाते हैं ज्ञान आगे सर्व ज्ञान से नहीं पवित्र ज्ञान सदृश पवित्र लोग न भी देता है ना नहीं आएगा तो मालूम आएगा क्या आएगा चला गया <laughs> में? पभित्र, पभित्र में ये पूछते नहीं ज्ञान है न सदृश पवित्रम नहीं ज्ञान है न पवित्र सदृश पवित्रम है विद्यते ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं ऐसे पवित्र होकरे के मध्य भाव में तो पवित्र होते ज्ञान से क्या पवित्र अज्ञान नष्ट हो जाता है बाकी सब तो छोड़ दिया अज्ञान आवरण था ज्ञान उसे अज्ञान आवरण को नष्ट कर दिया और क्या रहे महिला अज्ञान नष्ट हो गया तो स्वास्थ्य साफ हो गया तो मदभाव में आ गया ब्रह्म स्वरूप हो गया आना नहीं पड़ता है अज्ञान नष्ट हो गया तो वही पर स्वरूप हो गया कुछ जाना नहीं कुछ लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं तो पवित्र अपने महिला को छोड़ना सब महिला छोड़े अंत में अज्ञान नष्ट हो जाएगा इसलोक बोलो पूरा अभी शंका कहते ईश्वर का भी तो रागद्वेश जो भक्त उनका भजन करते राग भय छोड़ दिए उसको तो अपने स्वरूप प्रदान कर लेते हैं और राग भय नहीं छोड़ता है वो क्या उनका भक्त नहीं बच्चा नहीं जो बच्चा बुद्धिमान है वो पिता माता का बच्चा है जो बता बुद्धिमान नहीं है वो पिता माता का बच्चा नहीं जो बच्चा जो पुत्र पिता माता का जो भक्त नहीं है और बुद्धिमान नहीं है उसका बच्चा नहीं है तो परमात्मा इसकी रक्षा करेंगे उसकी रक्षा नहीं करते अर्थात तो राग उद्देश्य हो गया सामान्य लोक जैसे कहते ये नहीं है ये यथा माम प्रपद्यंते मम वर्तन्ते मनुष्यः ताथ भजम्यहम भम वर्तमुते वर्त मनुष्य पाथसर्वशंस भज्य मनुष्यास ये जो मदभाव मागता मेरे भाव को प्राप्त कर देते हैं ज्ञानी को दे देते मध्भाव सबको दे सब देते दे परमात्मा भाव ज्ञानी कितने लोग होते है जताता मी सिद्धांत कश्चि माम तो कुछ लोग तो अपने स्वरूप दे देते बाकी को नहीं देते तो राग देशो है ना भगवान कहते ये मा, यथा मां प्रपद्यंते ताम अहम तथा भजाम जो जिस प्रकार मेरा भजन करते उनको मैं इसे ही अनुग्रह करता हूं जो सुखद होना चाहते है उसको मुक्षा कैसे देंगे हम तो मुक्षा देना चाहते हैं। वो कहता हमको एक टपी दे दो <laughs> जिसको करोड़ रुपया देना चाहते है कहते तो हम कहीं कल में दे दो हमको दस रुपया दे दो ले लो दस रुपया। कोई बच्चे टपी मांगते है ना कई बच्चे आते है केला है सेवे ना बोलते है ना ये नहीं तो टी कहते ना चॉकलेट है <laughs> कहते उसमें मांगते बच्चे कोई छोटे बच्चे केला देंगे तो नहीं लेंगे सेव देते नहीं टपी दे दो टफी उनको प्रिया है इसको इसको देंगे तो टफी देते तो इसको छोड़ देते हैं दे देते दे हैं ये दे दो तो क्या करेंगे ले लो उपाय क्या है ले लो टफी दे इसको ले लो कहीं ना और दूसरा टफी दे दो भगवान इस प्रकार मोक्ष दे देना दे चाहते है कि जो फल चाहते उसको क्या देंगे फल देने के वो तो मोक्ष चाहता नहीं अब कोई फल भी चाहे मोक्ष भी चाहे दोनों परमात्मा नहीं देते हैं दोनों यहाँ फल भी चाहे और मोक्ष कभी कोई, कोई दे देते हूं हम ट्रॉफी भी देते केले भी दे देते तो तो परमात्मा कहते एक लेना है फल चाहे तो फल ले लो और फल नहीं चाहे तो वो मुझे ले लो जो फल चाहता है वो परमात्मा को नहीं चाहता है अब परमात्मा चाहने वाले को फल अपने निर्णय करो आपको क्या चाहिए फल चाहिए परमात्मा चाहिए परमात्मा चाहिए तो कभी फल की इच्छा नहीं रखना कभी कोई निंदा करने पर दुखी नहीं होना कभी हमको सुख मिले ही है मेरे पोता का पोती का किसका हो जाए उसका हो जाए उसका ठीक से हो जाए ये सब सो नहीं सोचना ये नहीं था फल चाहते हो फल चाहते तो भगवान में नहीं मिलेंगे भगवान चाहते तो फल इच्छा को चुनना पड़ेगा कहते हम अपने नहीं सोचते अपने नहीं सोचते क्या अपने पुत्र के लिए अपने पोते के लिए पोती के लिए पोते पोती के दूसरे के लिए क्या क्या हिसाब लंबा था हिसाब करके उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए बहुत करेगा उसका स्वास्थ्य खराबे ठीक हो जाए वो तो फेल हो गया पास क्या क्या सोच होते हैं ये सब छोड़ना पड़ेगा इसके लिए उसके लिए सोचने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और कोई सोचेगा हम बुद्धिमान है परमात्मा ही प्राप्त कर लेंगे और वो भी सब कर देंगे ऐसा नहीं होगा एक ही चाहिए परमात्मा प्राप्त करना है तो फल छोड़ना पड़ेगा भगवान कहते जो जैसा चाहते हैं हम ऐसा अनुग्रह करते मेरे मार्ग अनुवर्तन करते सर्व मनुष्य जिस प्रकार जो फलार्थी जो चाहता है जिस कर्म में, में अधिकारी है जो यत्न करते इस प्रकार मैं उनका फल देता हूं मेरा कोई राग उद्देश्य के कारण नहीं है दुखी है तो उसका दुखानिवृत्त करता हूं दुखी होकर भजन करता है तो ज्ञान चाहता है तो ज्ञानी देता हूं मुख्य चाहता है तो मुख्य देता हूं जो जैसे चाहेगा उसको इसे फल देता हूं तो राग उद्वेश कैसे हुआ राग उद्देश्य हुआ देने पर नहीं चाहेगा मुख्य देना चाहते कहते हैं तो यह दे, दे मुख्य नहीं दे सकते है बोलो सुनो तो सदैव तृतीय पद में कितने पद बोलो तीन. द्वितीय पद क्या है द्वितीय पद क्या है तीन पद में वर्तमान नहीं वर्तमान वर्तमान का वर्तमान न पूछ सके एक वचन द्वितीय वित्ती वर्तम मार्ग मेरे मार्गो का अनुवर्तन करते मनुष्य मेरे मार्ग में चलते जो चाहते पर उसके अनुसार से फल मिल जाता है मार्ग अनुसरण करते हैं कर्मणां काक्ष कर्मण सिं शिप्रं क्षिप्रि मानुषे लोके, लोके। दे दे भावति कर्मजा कर्मणां सिद्धिर्भवती कर्म जा सिद्धिं कर्मण सिंक्षत यजंत यजंत मानष लोक यजन्ते मनुष्यलोक ही, ही चिप्रम कर्मजा सिद्धिर्भवती सौ लोगोक कर्मण सिंक्ष कर्म के फल चाहते हुए यह देवता यजन्ते कर्म फल चाहते होते देवताओं का याद आदि करते पूजा करते फल की इच्छा से क्यों ऐसे करते क्योंकि ही कहामात क्योंकि महानुषोल्यू के क्षिप्रम सिद्धि कर्म जा सिद्धिर्भवती कर्म जन फल शीघ्र ही हो जाता है इसे कर्म फल चाहते सब कर्म करेंगे फल मिल जाए जो कर्म के फल चाहते हैं देवताओं के अर्जन करते उनको फल मिल जाता है शीघ्र मिल जाता है पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न करना पड़ता है कितने जन्म तपस्या फल देने पर ही तपस्या धर्म पुण्य कर्म किया और परमात्मा अर्पण करके वो पुण्य कर्म इकट्ठे होने पर फल देता है तो ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति होती है और सामान्य कुछ चाहता है फल मिल जाता है जल्दीबाजी इसलिए सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं क्षेत्र शीघ्र होता है कर्म जन्य फल मिलता है इस्लोक में विसर्ग है देखो कहां तो कंत विसर्गे है, है? आगे क्या बनना है कह के पहले विसर्ग होता है और विसर्ग कहा है देवता यहाँ विराम उनसे विसर्ग हुआ और सिद्धिर भवति में यहाँ भी सिद्धि हरि ही सिद्धि ही मती ही विसर्ग होना चाहिए किंतु यहाँ विसर्ग नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ पर में भय है भय के पहले कभी विसर्ग नहीं होता है सिद्धि रेप रहा नही कां चत गांच बिंदु बिंदु नहीं है तो ड हो जाएगा बिंदु है तो क ग पांच पंचम कर्म से होने वाले शीघ्र ही क्षेत्री मानुष्लो के विश्लेषण दिया कर्म फल सिद्धि होती है शीघ्र हो जाता है श्लोक बोलो देतुर्ण्यंग मैया सृष्ट गुणकर्म विभाग श तर्ता वेद कर्ता व्यय गुणकर्म विभागस मैया चातुर्वण्यं सृष्ट मर्ता अव्ययम अवर्तारंभ विधि में ही नहीं चार वर्ण की सृष्टि की फिर पहले गुण कर्म विभाग से गुण और कर्म की विभाग से सत्व रज तीन गुण और किसका कोई कर्म उसके विभाग से चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध सृष्टि की तो आप सृष्टि करते तो आप में कर्तृत्व तो आ जाएगा भौतत्व तो आ जाएगा फिर आप विषम सृष्टि करते हो किसको ब्राह्मण बना दिया किस को वैश्य किस को ऐसा क्यों बनाया कहते तस्य करता रिमा अकर्तारम अवय विधि में अविनाशी अकर्ता मैं कुछ नहीं करता हूं परमात्थ तो कुछ नहीं माया से सब बनता है मैं कुछ नहीं करता हूं बातव तो करता है ही नहीं इसी प्रकार केवल मैं नहीं जो कर्म आप करते हो अज्ञान से होता है बात तो आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं आत्मा निष्क्रिय है आचार्य वर्ण की सृष्टि की गुण कर्म विवाद अपने अपने कर्म के अनुसार गुण सत्व रुण के अनुसार किस गुण कैसे होगा क्या कर्म करेगा उसके अनुसार ब्राह्मणों से मुख मसी श्रुति मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति सत्व रजतम तीन गुण है सात्विक गुण है सत्व प्रधान होता है ब्राह्मण सम दम इत्यादि उसका कर्म होता है अक्षत्र में गुण कम गुण अधिक हो जाएगा सत्य उपसर्जन क्षेत्र में रजगुण सत्वगुण ऐसे ब्राह्मण में भी रजगुण तम गुण रहेगा सत्वगुण प्रधान क्षत्र में क्या होगा रजगुण प्रधान सत्यगुण थोड़ा कम उसमें सौ सुरता तेज ये सब कर्म है और वैश्य में तम गौण है रज प्रधान क्षेत्र में रजगुण प्रधान है या वैश्य में रजगुण प्रधान है दोनों में रजगुण प्रधान है दोनों में फिर भेद हुआ क्षेत्र में रज के पीछे सत्वगुण है वैश्य में रज के पीछे तमगुण इसलिए नहीं की सत्यगुण नहीं रहेगा सत्यगुण भी है किन्तु दो नंबर में राज्य के पीछे तमोगुण और ये जो कहा जाता है सामान्य रूप से उसका व्यतिक्रम होता है कोई हो सकता है शुद्ध होकर सत्वगुण प्रधान बहुत है सात्विक सन्मार्ग में चलता है भजन साधन करता है तो सत्वगुण बढ़ जाएगा और कोई ब्राह्मण है क्रोध हो गया काम क्रोध बढ़ गया रजगुणों में अधिक आ जाएगा निद्रा आलस्य प्रमाद तंद्र आदि करेगा तो तमोगुणों में चल जाएगा तमोगुण तामसी हो जाएगा ऐसे भी होता है किन्धारण रूप से ये भविष्य में रजोग प्रधान है, अरु नहीं हैजोग प्रधान है तमोग गण रूप से है वैसे में कृषि गोरक्षा वाणिज्या में रजोगुण उपकाम है तम प्रधान है तमगुण अधिक हो जाए रजोगुण उसके पीछे तो सेवा उसका कर्म है गुण कर्म में विभाग से इसे सृष्टि किया है सात्र वर्णम ये लोक में सृष्टि किया इसको यहाँ वर्ण जन्म से ही जब वर्ण है खाली क्या कर्म करेगा इससे वर्ण का हो जाएगा ऐसे अर्थ नहीं वेद पढ़ लिया तो ब्राह्मण हो जाएगा ऐसे अर्थ नहीं और ब्राह्मण भी यदि युद्ध विवाह में चला गया शत्रु चत्र, अपने धर्म छोड़ करके अन्य कर्म करेगा तो उसके लिए वो पाप है उचित नहीं है किंतु तो उसी जाति का हो जाएगा ऐसा नहीं होता है जाति नहीं होगा जाति तो जैस उसे अन्य कर्म करेगा तो निषिद्ध होता है नहीं करे अपने सदर्म करना चाहिए ब्राह्मण भी यदि नहीं सन्मार्ग में चलता है तो उसका पाप लगेगा किंतु वो इसका अर्थ नहीं कि ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण भी कोई यदि गलत कर्म करता है पाप लेगा पाप कर्म फल भोगेगा किंतु अन्य की दृष्टि से वो पूजिए ब्राह्मण है, है कोई टोपी फट गया किंतु तो जूता नया है बहुत वाला अभी किसको सीरे में रखे किसको पैर में लगाएंगे हा? बहुत कीमतवार तो जूता नया है अब टोपी बहुत कर, बहुत फट गया है तो भी सीरे में लगाने के लिए टोपी को रखना पड़ेगा जूता तो पैहर में रहेगा इसलिए ठीक है यदि कोई नहीं करता है तो पाप कर्म करता है उसका फल भोगेगा किन्तु हमारी दृष्टि पुज जाएगा उसमें दोष दृष्टि देकर ही उसका हे अत्याच ऐसा नहीं बहुत पतित हुआ तो भी अपने भगवान परमात्मा सज करके किसी को भी सम्मान करने में कोई हानि नहीं प्रणाम करने में ब्राह्मण कोई अन्य को प्रणाम करता है तो प्रणाम कहना अच्छा नहीं होता है साधु बनने के बाद भी ऐसा नियम है ब्राह्मण ही आचार्य होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सुदर्शव का गुरु हो जाएगा किन्तु ब्राह्मणों के बल गुरु क्षत्रिय वैश्व ऐसा नहीं होता है ये बृहद आदमी उपनिषद में आता है मैं दिखाया था दृप्त बाला के ये राजा के काशी राज्य के बीच में आया जो बाला कहता है यानी शिष्यत्व ने समर्पित होता हूँ राजा है ब्रह्म क्षत्रिय और ब्राह्मण लड़का है घर भी थोड़ा पढ़ लिया में ब्रह्म उपदेश करने के लिए आया था वो शिष्यत्व जो समर्पित होता है राजा ब्रह्म ब्राह्मण लड़के को कहते नहीं प्रतिलम्बन विपरीत है आप ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास गुरु के आए विद्या प्राप्ति के लिए ठीक नहीं मैं तुमको बता देता चलो हाथ पकड़ के ले करके आगे उपदेश किया किंतु स्वयं स्वीकार नहीं किया कि मैं आपका आचार्य गुरु ब्रह्मज्ञानी होने पर वो अपने को ब्राह्मण नहीं मानते ये ब्रह्मा लड़का ब्रह्म नहीं तो भी उसको कहते तुम ब्राह्मण हो यह बृहदान्य उपनिषद मूल मंत्र में आता है भाष्य के नहीं किसी के मत नहीं मूल मंत्र से स्पष्ट होता है इसलिए नहीं जानकर लोग विभिन्न प्रकार कहते हैं ये सब नहीं हाँ अपने कर्म नहीं करेगा तो पाप होगा क्यों जो कर्म करेगा उसके अनुसार जाति बन जाए ऐसा नहीं है ऐसा हो जाएगा तो कल बताया था और फिर स्वधर्म परधर्म क्या होगा जो कर्म करेगा उसका स्वधर्म हो गया जूता चप्पल बिक्रेगा तो, तो चमारा हो जाएगा उसका स्वधर्म हो गया ब्राह्मण होने पर भी और वो यदि वेद बनेगा वो भी ब्राह्मण हो गया अपना स्वधर्म हो गया वो यदि गाय पालन करना वैश्विक गोपाल हो, जा, हो जाए, ग्वाला हो जाए, ये सब ऐसा नहीं जाति से है किन्तु नहीं करेगा तो निषिद्ध कर्म किसी के लिए जिस के लिए जो धर्म भीत सात भीत वही उसका कर्तव्य है निषिद्ध कर्म करने से पाप अवश्य लगेगा श्लोक बोलो नाम कर्मा लिंप न मे कर्म, कर्म मां यो इति मां भी जाना मां कर्म भीनश बध्यते मां भी नाम कर्माणी न ना लिंपंती कर्म फले में न स्पृह इति यो मां अभी स कर्म न बध्यती कर्म मेरा लेप नहीं होता है कर्मफले मेरी स्पृह इच्छा नहीं है इस प्रकार जो मुझे जान लेता है परमात्मा को कर्म भी न बद्धते कर्म से बद्ध नहीं होता है बंधन को प्राप्त नहीं करता है कर्म तो बंधन का कारण किंतु बंधन को प्राप्त नहीं करता है क्या मान से ईश्वर में कर्म का लेप नहीं होता है ईश्वर कर्म फल नहीं चाहते इस प्रकार जो जान लेगा तो पापण से बद नहीं होगा सब जानते ईश्वर में कर्म फल की इच्छा नहीं ईश्वर में कर्म का लेप नहीं होता है इतने जाने से पापी क्या पाप, पाप पुण्य कहा तो भाई ब्रह्मज्ञानी की क्या बोलता तो ऐसे जानेगा नमाम कर्माणि दिमपति वो भी जानेगा हम अस्मि परम ब्रह्मा मेरे में कर्म का लेप नहीं होता है कर्म फल किस पा इच्छा मेरे नहीं इसी प्रकार माम परमात्मा को जो अपने आत्मा रूप से जान जाता है परमात्मा कैसे जानता है आत्मा क्यों नहीं जानाती परमात्मा को अहमअ्मी करके जो आत्म परमात्मा में कर्म का लेप नहीं निष्क्रिय है इच्छा नहीं निर्गुण है परमात्मा निर्गुण निष्क्रिय है इसी प्रकार जो आत्मा रूप से जान लाता है परमात्मा महमअ्मी परम ब्रह्म परमात्मा किस रूप से जानता है अशो वह परमात्मा उन्हीं कर्म फल इच्छा नहीं वो कर्मफल लेप तो नहीं होता इतने सा होगा उसे परमात्मा को अहमअ्मी है आत्म त्वन यो जानता है अभी जाना वो कर्म से बथ नहीं होगा अर्थात तो साक्षात्कार कर लेगा तभी नहीं तो वह परमात्मा मेरे से भिन्न उनमें कर्म का लेप नहीं होता है वो कर्म पर नहीं करते है इतने संजय तो मुक्त हो जाएगा ये तो बड़ा सरल है ऐसे नहीं इसको जो माम जो परमात्मा को आत्मत्व तो जानते है क्या भाष्य में अहमअमी परम्रह्म तो मेरे में भी कर्म फल का इच्छा नहीं कर्म का संबंध नहीं निर्गुण निष्क्रिय अहम अस्मी पर ब्रह्म अभिन ऐसे ज्ञान हो जाए तो कर्म से बद्ध नहीं होगा कर्म ज्ञान से अज्ञान अष्टभ जान से आगे जन्म को प्राप्त नहीं करेगा नमः कर्म इति मां न बोलो कृतं कर्म कर्म पूर्वर मुक्षुर कु कर्म पूर्वतरं कृतं पूर्वतर पूर्व पूर्वतर कर्म पूर्वर मोक्षु पुरु पूर्व पूर्वतर पूर्वैर मुम्ज्ञा कर्म कृत तस्मा पूर्व ही पूर्वोत्तर कृतम कर्मवि कर्म करो एवं ज्ञातवा इस प्रकार जान करके कि हूं, कर्म कर्ता नहीं हूँ कर्म फल का संबंध मेरे में नहीं है ऐसा जान करके पूर्वेरअ मुमुक्ष भी कर्म कृतम पहले मुमुक्षियों ने कर्म किया था बहुत मुमुखो ने कर्म मुख्य कर्म, कर्म करना होता है क्या करके कर्म के साथ आत्मा का संबंध नहीं मैं करता नहीं हूँ कर्म फल की इच्छा छोड़ करके कर्म फल की इच्छा मेरे में ही नहीं ऐसा दृढ़ निश्चय करके पूर्वेरअपी मुमुक्ष भी कर्म कृतम मुख्य को लो अपने वर्नाश्रम भी तो कर्म पूरा पूरा करना है उपासना भक्ति यज्ञ दान तब सब किन्तु क्या करके कर्तृत्व तो बुद्धि छोड़ करके फल ईच्छा को छोड़ करके इसलिए त्व तस्मात त्व कर्मे व करू कर्म ही करु पूर्वे ही पूर्वोत्तर पूर्व आचार्य ने क्या उनके पहले क्या था इसी तुम अब कर्म करो क्या करके और कर्तृत्व तो बुद्धि छोड़ करके फल ईचा छोड़ करके कर्म गुरु पूर्व तरंक जरा सोचेगा क्या कर्म करना है तो आप तो कहते हो करने के लिए मैं करूँगा अब पूर्व ही पूर्व तो पहले मुमुखो ने किया था तुम भी करो पहले किया था पहले किसने किया था ये क्या हमको कहते आप वसंत आपके आज्ञा से हम करेंगे अब पहले मुख्यो ने किया पूर्वोत्तर पूर्व कृतम ये सो क्यों कहते कहते कर्म के विषय में बड़ा दुर्गमे समझने के लिए किम कर्म किमकर्मेति कर्म करवयो पत्र मोहिता कवय पत्र मोहिता सत्ते कर्म प्रवक्षा सत्य कर्म प्रवक्षा यज्ञा मोक्षसे सुभात योक्षसे सुभात कर्मेज अवयोग्य प्रमोषा मोक्षसे सुभात किं कर्म किम अकर्म इत कवयोपि मोहिता कवि कांत बड़े बड़े विज्ञानी पुरुष भी ऐसे मोहित भ्रांत है क्या कर्म है क्या अकर्म है तो फिर कैसा हमको क्या पता चलेगा तत्व कर्म प्रवक्ष तुमको मैं कर्म कहूंगा क्यों यज्ञ तो अशुभा तो मोक्ष से इसका ज्ञान हो जाए तो अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे भगवान अभी उपदेश करने वाले सायकाल उपदेश करे अपराने में क्या उपदेश करेंगे जिसके ज्ञान से मुक्त हो जाऊंगी किसके ज्ञान से तथ्य कर्म में कहूंगा क्या कर्म क्या अकर्म इसमें क्रांतदर्शी लोग भ्रांत है क्या क्या है कर्म क्या है अकर्म क्या है अभी क्या है नहीं समझना सम, सम क्रांति ज्ञानी लोग भी भ्रांत है क्या कर्म क्या अकर्म मैं तुमको कर्म कहूंगा अकर्म नहीं कहूंगा क्या कर्म क्या अकर्म ज्ञानी लोग भ्रांत है मैं तुमको कर्म कहूंगा तो अकर्म को छोड़ दूंगा इसे संस्कृत में देखो तत्व कर्म प्रवश्यामी में तत्व कर्म प्रवश्यामी तत्व अकर्म प्रवच्यामी ये भी चल हो जाएगा तत्व कर्म कहेंगे तो यहाँ ए अ था और मिल जाएगा ए में हिंग पद अंता दति सूत्र लगता है तत् कर्म क्या पद चेत करेंगे तत्ते अकर्म प्रविका में हो सकता है कर्म प्रविक्षा में हो सकता है कर्म अकर्म दोनों निकलेगा क्योंकि कर्म क्या है अकर्म क्या है ये कबिलोक मोहित प्रांत हो तो मैं एक कहूंगा दूसरे छोड़ दूंगा क्यों तो कर्म भी कहूंगा अकर्म भी कहूंगा कर्म अकर्म कहेंगे तो क्या बड़ी बात है क्या उससे लाभ होगा अशुभात मुख्य से यश कर्म क्या है अकर्म क्या है इसको समझने से अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से मुक्त तशु मानते तो कर्म अकर्म के मुक्त हो जाओगे तो ये कर्म अकर्म कह कर करके इसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान का ही उपदेश करेंगे भगवान श्लोक बोलो बर्मा ओ ओम पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुद्शते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते